जननीम शारदा देवी राम कृष्णम जगत गुरुम पाद पद्मी तय श्रीवाणमा श्रद्धे स्वामी निखिलात्मान जी अदरणीय स्वामींठानंद जी एवं भक्तवृंद आप लोग ज्यादा से ज्यादा पायस मिठाई वगैरह खा लिया अभी थोड़ा चटनी परोसना पड़ता है आपको चेंज द टेस्ट क्योंकि फिर शाम को क्वेश्चन आंसर में प्रश्नोत्तर चहत्तर में फिर दो महाराज जी माइक इस से प्रोटेस्टिंग आई थिंक ना ज्यादा हो गया चलो सो so फिर प्रश्नोत्तर छहतर में भी दो ही महाराज उपस्थित रहेंगे इसलिए पहले ही बोल रखा हूं इसके बाद जब आरती के बाद बाहर जाएंगे हम लोग वॉल्टियर्स लोग स्लिप्स लेके कड़ा रहेंगे आप उसके साथ ले लीजिए उचित प्रश्न आज जो चर्चा हुआ उसकी आधार पर प्रश्न लिख के जमा कर देंगे बिटवीन थ्री एंड फोर फोर फिफ्टीन सवा चार तक हम सब कोशिश करेंगे जवाब देने के लिए बहुत ही एक प्रासंगिक विषय चुना गया दैनंदिन जीवन में आध्यात्मिकता लेकिन बहुत पहले से परंपराक में भारत की यही आदत क्योंकि हमेशा दो मार्ग प्रदर्शित करते थे प्रवृति मार्ग एवं निवृत्ति मार्ग प्रवृत्ति मार्ग थोड़ा धीरे धीरे चलने वाले के लिए मैं हमेशा ही उदाहरण देता हूं आपके अंदर जो अमरनाथ दर्शन किया दो रास्ता है तो धीरे धीरे चलना चाहते हैं पहलगाम, चंदनवारी शेषनाग पंचतरणी फिर गुहा में पंचम दिन में पहुंचते हैं पांच दिन लग जाता है आप लेकिन थोडा धीरे धीरे बीच में बैठ के ऐसा जा सकते हैं लेकिन आपके पास समय नहीं है बहुत जल्दी से जाना है एन दूसरा एक बहुत ही खतरनाक चढ़ाए रस्ता भी है उसका कहते हैं बालताल रास्ता तो so, वही रस्ता पे आप एक ही दिन में जाके वही दिन वापस आ सकते हैं लेकिन आपका अंदर शक्ति ताकत ऐसा आग चाहिए मैं आज ही दर्शन कर लूंगा मेरा समय नहीं है इसलिए निवृत्ति मार्गी वैसे ज्यादा से ज्यादा ऐसा संसार से बहुत बचपन से दूर रहना चाहते हैं समझ लिया संसार निस्सार में कुछ नहीं है यही समझ लिया उन लोग बहुत कम उम्र से ऐसा भगवान की प्रति कोई उच्च लक्ष्य की प्रति जीवन के जीवन अर्पित करते हैं वही रास्ता पे चलते हैं लेकिन दूसरा थोड़ा समय लेके इधर उधर भटकना चाहते हैं देखना चाहते हैं दर्शन करना चाहते हैं भाग लेना चाहते हैं उनका तो दूसरा जो प्रवृत्ति मार्ग रहा था लेकिन दोनों का लक्ष्य था मोक्ष जीवन में जैसे नीलकंठरान जी भी बताया किसी न किसी कारण से मनुष्य सब अपना जीवन के लक्ष्य भूल जाते हैं ये भी शास्त्र में इंदु शास्त्र में इसका भी एक सुंदर व्याख्यान उन्होंने दिया धर्म से ग्ला निर्भवी भारत अभ्युता नम धर्म से तदात्मा नम सुजाम परित्रण साधु नाम विनाशाय दुष्कृता धर्म संस्थापना संभव एक बात तो धर्म संस्थापन हो गया फिर पुनः पुनः भगवान आने के कष्ट करने की क्या जरूरत है वो आराम से रहेंगे हम लोग भी रहने देंगे लेकिन ही कम अगेन अगेन एही कारण से। तो, क्योंकि वैसे निवृत्ति मार्ग में चलने वाले संख्या में बहुत कम बराबरी लेकिन प्रवृत्ति मार्ग सब अपना मार्ग बोल के लक्ष्य भ्रष्ट होके भोग में लिप्त होके जीवन का असल लक्ष्य जब भूल जाती है उसका फिर मार्ग दर्शाए दर्शाने के लिए दिखाने के लिए प्रदर्शन करने के लिए मार्ग भगवान पुनः अवतीर्ण होकर धरती पर आते हैं सो दट इज दकेजन फॉर द लॉट टू कम अगेन एंड अगेन एट लॉन्ग इंटरवल्स ऑफ टाइम सो वैसे ही हम लोग अभी एक नया कुछ देख रहे हैं इसके अंदर में पहले भी कहा था जे राम जो रामकृष्ण शारदा विवेकानंद जो संप्रदाय जो परंपरा जो आदत का जो विशेषता क्योंकि ऐसा उन्होंने कुछ कर दिया विशेष तो ठाकुर मां की वाणी लेके स्वामी जी आपका जीवन में अध्यात्मिक छोड़ के कुछ नहीं है इट इज नॉट दैट वी आर ट्राइंग टू फाइंड स्पिरिचुअलिटी इन सेक्युलर लाइफ सारा का सारा जीवन आपका अध्यात्मिक है उसके अंदर आप बाकी दो दूसरी जो सी, जो, सी, जो, सी, जो सी करते हैं ठीक है आप प्राप्त करते हैं अंशकरण करते हैं आप भाग लेते हैं सब ठीक है मूलतः आपका जीवन आध्यात्मिक स्रोत में ही जा रहा है वही आप समझ लो द रियल एसेंस ऑफ लाइफ इसलिए उन्होंने रामकृष्ण मिशन स्थापना करके भी जो उसके उद्योग रूप में जो कहा था उनके क्या आशा वो रखते रखता था साधु सं्या सबके प्रति यही मूर्त में जब ध्यान में डूब जाएंगे दूसरा क्षण जाके बाजार में जो जो बनाया सब बेचना चाहिए दिस मोमेंट माई मॉन्स विल डाइव डीप इन टू मेडिटेशन एंड द नेक्स्ट मोमेंट दे गो एंड सेल्स प्रोड्यूस इन द मार्केट सो इसे क्या समझ में आ रहा है हम लोग का इज इट दैट कैन देर बी एनी कंपार्टमेंटलिजेशन मेरा इतना मेरा आध्यात्मिक है इतना बाकी मेरा साधारण है लौकिक है व्यवहारिक है so i think the whole secret of understanding this tradition eh hi ramkrishna sarada vivekananda parampara ki jo adat visheshta e samajhna the real secret is to understand the whole life as an integral complete total life samagra krup se samajhna so that is perhaps the extraordinary contribution isme do cheez चीज बातें आ जाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑलो इफ यू लुक एट दाइफ ऑफ ठाकुर मान स्वामी जी विशेष तो आप मां के जीवन की तरह आप देखेंगे आपका समझ में आएगा आध्यात्मिक ऐसा कुछ बड़ा बड़ा अलग कुछ नहीं है इट्स नॉट समथिंग वेरी स्पेशल विच यू हैव ट्रेच यूर सेल्फ टू डू इट इन लिवे साधारण साधारण चीज को ऐसे ऐसे करना हर चीज में ऐसा अनुभव करना एंड दट इज वॉट यू गेट पेन यू सी मदर्स लाइफ माँ के जीवन में तो कहा गया बहुत जगह भी भी इधर उधर लिखा भी गया दिन में एक लाख जब करती थी लेकिन उनका बाइट के करने का कितना कौन आदमी देखा बिल्कुल ऐसा नहीं होता था सुबह थोड़ा ठाकुर की मैं सुबह उठ के तो करती थी देन ठाकुर की पूजा एज फार एज पॉसिबल ज्याद ज्यादा ज्यादा वही करती थी शाम को बैठने सब देखा ओ तीन बार इसमें कितना संख्या बन सकता है बट आप दीन भर मां की जीवन आप देखें द लाइफ वॉज सच ए कंटिन्यूस होल हर क्षण में हर अवस्था में जहां कुछ कोई पूछता था कुछ करना पड़ता था यू कैन सी दट मैनिफेस्टेशन ऑफ दट एक्सट्रॉडनरी स्पिरिचुअलिटी इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ मदर्स लाइफ कैसे संभव था क्या उसका सीक्रेट पहले जीवन का रहस्य उसी से बाद में सब सबको समझाने के लिए माँ लक्ष्य के बारे में थोड़ा साफ हमको सबको जानना चाहिए पता करना चाहिए जैसे वो बन जाता है उसकी बात बाकी काम सहज में हम लोग पालन करेंगे कर सकेंगे श्री राम देवी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कोई अच्छे घर का काम करने वाले नौकरानी कैसे करती थी कैसे रहती थी मेरा हमेशा बता देती मेरे राम मेरा गोपाल वगैरह लेकिन उसका मन में स्पष्ट धारण यही होता था मेरा बच्चा मेरा अपना आदमी सब गांव में रहते सो इसी ठाकुर बताते थे आप सब धरती सब धरती में रहो सब संसार को सब दायित्व सबको कर्तव्य करते रहो लेकिन हमेशा मन में ऐसा भाव रखो भगवान आपका एकमात्र अपना आत्मीय है उनका चरणों में मन लगा के संसार का जितने काम करते रहो कोई दिक्कत नहीं है गॉड्स फीट जस्ट थ्री इफ यू कीप के नॉट एग्जॉस्ट द वर्क यू हैव टू डू इतना समय रहेगा आपका इतना आप कर सके आप जब चार भाग में एक भाग मन से जगत में धरती पे आपका जितना काम है इसकी बाद भी बहुत समय बचेगा आपका चार बाग में तीन बाग भगवान की चरणा में आप मन लगा दें ना वेयर डिफिकल्टी उदाहरण तो आपको बहुत सुंदर दिया आप एक दासी का घर के एक बड़े घर के रहने वाले दासी का मापिक रहो लेकिन इसमें एक जगह में मेरे छोटी विचार से लग रहा है थोड़ा हम लोग का यही हम लोग दिक्कत अनुभव कर रहे हैं दासी का मन में कौन अपना है कौन पर है धारण बहुत स्पष्ट है शी इज इन नो कंफ्यूजन उनका शी इज कंप्लीटली अवेयर एट द प्लेस वेर शी इज डॉट बिलोंग टू हर अंडर रियल पीपल एंड दो क्लोज टू हर बैक होम इन दिलेज जहां रहती है वहां अपना जगह नहीं है वो गांव में अपना घर पे जो रहते हैं वही अपना आदमी लेकिन हम लोग का भगवान के प्रति ऐसा अस्पष्ट धारण है इसीलिए हम लोग भगवान के अपना समझना अपना सोचना उनके प्रति मन समर्पित करना उनके चरणों में शरण लेना बहुत कष्ट लग रहा है बिकॉज इनो माँ भी कहते हैं आप जब भी साधन करोगे ना दैट विच इज इट शुड बी रियलटी हो सच्चाई से करो नहीं तो सिर्फ अभ्यास रहेगा लेकिन माँ भी ये भी कहती थे अभ्यास करते रहो करते रहो करते करते तो धीरे धीरे मन लग जाएगा माँ मह, महाराज भी कितना कहा अभ्यास के बारे में गीता भी कहा अभ्यास या न कौन थे वैराग्य गृह थे अभ्यास है वैराग्य दोनों चीज के बारे में भी श्री कृष्ण बहुत सुंदर समझाया अर्जुन को सो so, मां भी कहती है लेकिन मदर ऑल्सो इज वेरी क्लियर आपको किसी तरह जीवन का जिस चर्चा आप है जिस प्रयास में है ओ, सच्चा होना चाहिए दैट शुड बी रियलिटी सत्य होना चाहिए सो समोर अदर वंस यू गेट दैट दैट इज परैप्स दी ठाकुर भी कहते हैं ना जो पूर्व दिशा में थोड़ा जो आरक्तिम जो वर्ण दिखा जा रहा दिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट लॉन्गिंग आप सूर्योदय के वही संकेत है उसी से आपके समझ में आएगा सो समवेयर इफ यू गेट दैट लिटिल अबेकनिंग दैट इज्स दिगिनिंग Of the real conversion of our life into one continuous spiritual endeavour, because otherwise, it's so much different. If I do this at one time, that time I do that, and at another time I do this. So, constantly, if our life is a division between sacred and spiritual, so it's very difficult to carry on such a pursuit for a long time in a very intense way. That's why Swami Ji, Ma, all these people are always. बताते रहते थे हाउ वी कैन कन्वर्ट अवर लाइफ इंटू वन ऑफ अ कंटिन्यूस परस्यूट ऑफ अ ग्रेट आइडियल उसके अंदर भी आप जो करें कैसे कैसे करते रहते हैं एवरीथिंग शुड रियली गेट कन्वर्टेड इन टू वन कंटिन्यूसपरिचुअल एंड इसके लिए जो शीर्ष ने वही जो आयाम बताए थे जो वैराग्य के बारे में कहते थे इसके बारे में भी थोड़ा समझना चाहिए मैं हमेशा ये भी बताता हूं घ में यही जगत में पे इतनी साल रहे बहुत बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया किया हुआ अच्छा बुरा है बहुत तो किया। लेकिन भी आ रहा है क्या? मेंिस एग्जिस्टेंस इज सेल्फ कितना किया कितना किया बहुत हो चुका है थोड़ा में अभी आराम से धीरे धीरे सुडाए स्लो डाउन एक मिशन का बहुत बड़े सज्जन वाइस प्रेसिडेंट महात्मी महाराज भी बने थे स्वामी यतीश्वरायण जी उन्होंने एक छोटी सी किताब में वे टू द डिवाइन जो अध्यात्मिक दिशा में जाने का बहुत सुंदर मार्गदर्शन का किताब उसमें कहते हैं सब वन ऑफ द देश टू रियली स्लोगाउन ए लिटल थोड़ा धीर हो जाना धीरज जा. Quite often, एन you यू know, we react so fast, so quickly. क्विकली कोई बोला एक शब्द बोला तो दस शब्द वापस दे दिया सो यू नो समेर यू नो टाइम टू टेक स्टॉक आप थोड़ा हो जाए आप देखेंगे आधा से आधा प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगा नॉट ओनली दैट यू समो विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग द इनर और द डीपर द फाइनर डायमेंशन और एलिमेंट ऑफ लाइफ चलिए देखिए काम में व्यस्त हो सकते हैं ये धीरे होना धीरेज आर दिस काइंड ऑफ ट्राइंग दिज काम लिटिल मोर कंट्रोल्ड और सेल्फ रिस्ट्रेन ऐसा कोई क्या जल्दी से काम करना उसका दे जो 20 मिनट में करना हो दस मिनट में खत्म ना इज इट नॉट लाइक दैट इवन एस वी स्ट्रगल बीच बीच में ऐसा मैं कहा जा रहा हूं क्या हो रहा है मेरा ऐसा दौड़ दौड़ के भाग के मैं जा रहा हूं what's really happening every now and then to take stock of our own life mera jivan mein kya ghat raha hai itna to anubhav hua abhi kya baki hai mera kahan jana hai kya gantav hai jivan mein kya pana hai aisa thoda sochna shuru kare i think probably slowly all of us are in some sense bound to feel that kind of a disconnect with this world is darth ke sath jod toda bhi हल्का हो जाए नो you know, इस कार्य में यही काम में यही प्रयास में हम सबको बहुत अच्छी तरह से सहाय सहायता करने के लिए श्री रामदेव की भाव है महापुरुष महाराज उनकी एक अनन्य शिष्य बता देते थे ठाकुर हैज कम टू अवेकन द्रह्म शक्ति ए जगत की ब्रह्म शक्ति जागरण करने के लिए ठाकुर आई जिस शक्ति से सारा ए ब्रह्म ए विश्व ब्रह्मांड चल रहा है उसका नियंत्रण हो रहा है उसका ठीक से चल रहा है वही शक्ति का जागरण करने के लिए ठाकुर आए तो इसमें क्या है ठाकुर क्या कोई एक दो व्यक्ति एक दो कोई परंपरा संप्रदाय का सहायता करने का इतना तक नहीं है सारा दुनिया पे जितने लोग है जिसके भी थोड़ा अध्यात्मिक जीवन के प्रति थोड़ा भी रुचि है वही दिशा में जाने के लिए अच्छी तरह से मार्गदर्शन करने के लिए ठाकुर आए इसलिए वो भी एक जगह पे कहते हैं जिनका अंतिम जन्म वो यहां आएगा ओ मेरा शब्द भी व्यवहार किया संप्रदाय के शब्द भी नहीं किया उन्होंने इतना कहा यहां आएगा फॉर दोस्त फॉर होम इट इज द लास्ट बर्थ दिल कम हियर ये बहुत बड़ी बात है इसका समझाना बताना बहुत समय लगेगा वी आर जस्ट रीचिंग द एंड ऑफ दिस सेशन लेकिन याद रखिए, कितना बजगोविंदम अभी सुना पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जटरे शयनम सो इतना आप याद कीजिए हम लोग शास्त्र के अनुसार बहुत ही पूर्व पूर्व जन्म की बात जरूरत नहीं है यही जन्म में ही लग रहा है ना कितने दिन से हम लोग है क्या क्या किया चलता रहता है कर, चलता रहता है कितने दिन तक चलेगा like संपूर्ण रूप से मुक्त होने का मन में इच्छा जगता नहीं है यही यही जागरण, जागरण थोड़ा भी हो बहुत सहज से सरल उपाय से ठाकुर मां स्वामी जी से सहायता जरूर मिल जाएगा हम लोग का इस वह ठाकुर इज ऑलवेज रेडी एवर रेडी थोड़ा भी अनुभव करें मैं बहुत ही थके हुए मेरा हो गया अभी तोड़ा यही संसार सागर इस समुद्र कैसे मैं पार करें तो सोचे ठाकुर अपना चरण में जरूर स्थान लेंगे मार्गदर्शन करेंगे इसलिए तो बहुत कुछ उपाय है ये सत्संग के बारे में महाराज कहा ब्यास के बारे में महाराज बहुत कुछ कहा सब मिलके हमेशा ऐसा एक वातावरण में रहना विशेष तो महाराज तो सत्संग के बारे में तो कहा है लेकिन नारदी वक्ष सूत्र में ये भी कहते हैं सत्संग तो अच्छा है इससे भी अधिक जरूर है दुसंघ से दूर रहना। रहनाड अवे बाई अगल इंस्टेंस ऑफ अ बैड कंपनी सत्संग से तो अच्छा है फल तो मिलेगा लेकिन दुस्संघ से जो अनावश्यक है जरूरत नहीं है अध्यात्मिक जीवन के विरोध है ऐसा संघ से हमेशा दूर रहना की बात में बहुत विस्तार रूप से बक्सुते में चर्चा किया so इसीलिए आश्रम में भी हम सब मिलके हमेशा यही प्रयास करते रहते हैं कैसे यहाँ का वातावरण ऐसा एक आध्यात्मिक दिशा में चलने का सहायकता पूर्णक एक वातावरण कैसे बनेंगे इस सब में हम सबको दायित्व है सिर्फ साधु संत के लिए है ये आश्रम में साथ जितने लोग जुड़े हुए सबका ऐसा एक दायित्व है यहाँ आना बैठना प्रसंग करना बातें करना हर काम में हर समय क्योंकि ये तो हमेशा हमेशा भी, भी बहुत ऐसा ऐसा प्रकल्प भी गांव में करते हैं लैब टू लैंड जो आप लैब्रेटरी में जो परीक्षा किया फिर जाके जमीन भी उसमें लगाओ ये किसानों के लिए ऐसे सर करते हैं दिस इस आश्रमा इसलिए लैब्रेटरी यहाँ आके आप हमेशा प्रयास करो सीखो एक्सपेरिमेंट करो जो भी आप परीक्षा करना चाहते हैं ये कर सकेंगे लेकिन इससे संपूर्ण रूप से शिक्षा प्राप्त करके आप घर जाके अभ्यास करें देन इट बी पॉसिबल फॉर यू टू कन्वर्ट योर लाइफ इन टू वन ऑफ कंटिन्यूस एंगेजमेंट इन स्पिरिचुअल एंडेबर इसीलिए ये आश्रम में हर प्रोग्राम हर प्रयास हर उत्सव सबके पीछे बहुत हम लोग सोच रहे हैं क्यों ये एकमात्र उद्देश्य है हम सब मिलके कैसे जीवन का एक अध्यात्म पूर्ण जीवन बनाएंगे प्लीज कम पार्टिसिपेट इन लार्ज नंबर्स, बीच बीच में ऐसे ऐसे महानुभाव की संदेश उनकी सहायता भी मिलता रहेगा यहां इसी में ठाकुर महा स्वामी जी के चरण में प्रार्थना करूंगा हर दिन हम पिछले दिन क्या हुआ आज क्या है जब हिस्सा लेंगे हर एक दिन थोड़ा कम से कम अनुभव करें आज में एक कदम कम से कम आगे चले गए यही हम लोग सब अनुभव करें ठाकुर मां स्वामी की कृपा से ही प्रार्थना से मैं राणी को विराम देता हूँ श्री राम कृष्ण अर्पण नमस्ते